देवी भागवत पाँचवा स्कंध शुंभ निशुम्भ को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान व्यास जी कहते हैं राजेंद्र बृहस्पति जी के उपरयुक्त वचन सुनकर देवता हिमालय पर्वत पर गए और उन्होंने देवी का आराधना आरंभ कर दिया माया बीज को हृदय में धारण करके वे सब सदा जप में संलग्न रहने लगे भक्तों को अभय प्रदान करना भगवती महामाया का स्वभाव ही है देवताओं ने अत्यंत भक्तिपूर्वक उन्हें नमस्कार किया और स्तोत्र के मंत्र पढ़कर वे स्तुति करने लगे विश्व पर शासन करने वाली देवी तुम प्राण शक्ति हो सदानंद स्वरूपणी हो देवताओं को आनंदित करने वाली हो तुम्हें नमस्कार है दानवों का संहार करने वाली मानवों की अनेक अभिलाषाएं पूर्ण करने वाली तथा भक्तिवश प्रकट होने वाली तुम जगदम्बा को नमस्कार है आद्या तुम्हारे कितने नाम हैं और तुम्हारा कैसा रूप है इसे जानने में कोई भी समर्थ नहीं है सब में तुम ही विराजमान हो जीवों की सृष्टि और संहार में सदा तुम्हारी ही शक्ति काम करती है स्मृति धृति बुद्धि जरा तुष्टि पुष्टि धृति कांति शांति सुविद्या सुलक्ष्मी गति कीर्ति और मेधा ये सब तुम ही हो तुम्हें को विश्व का सनातन बीज माना गया है जब जैसा अवसर आता है तब उसी के अनुसार रूप धारण करके तुम देवताओं का कार्य करती और उनके हृदय के जलन दूर करती हो हम तुम्हें नमस्कार करते हैं संपूर्ण प्राणियों के अंतकरण में प्रशस्त स्वरूप धारण करके तुम ही क्षमा योग निद्रा दया विवक्षा आदि नामों से विराजमान हो सुर देवताओं का घोर शत्रु था तुम्हारे हाथ उस मदान्ध दैत्य के प्राण प्रयान कर चुके हैं समग्र देवताओं पर तुम्हारे अक्षुर्ण दया सदा बनी रहती है देवी यह बात पुराणों और वेदों में स्पष्ट घोषित है माता अपने बच्चे का प्रसन्नतापूर्वक सम्यक प्रकाश से पालन और पोषण करती है इसमें कौन सी विचित्र बात है क्योंकि देवता तुम्हारी संतान है अतः तुम एकाग्रचित्त होकर इनके संपूर्ण मनोरथ सफल करने की कृपा करो देवी अखिल जगत तुम्हारी वंदना करता है तुम सर्व समर्थ हो तुम्हारे गुणों की गणना करना एवं तुम्हारा स्वरूप जानना हमारे लिए अशक्य है बस हमें तो कृपा पात्र मानकर निर्भय करके निरंतर हमारी रक्षा करती रहो यद्यपि घूसा मारे तथा बिना त्रिशूल तलवार शक्ति और दंड का प्रयोग किए भी विनोद पूर्वक तुम शत्रुओं का संघार कर सकते हो तथापि जगत का उपकार करने के लिए तुम्हारी यह लीला दृष्टिगोचर हो रही है तुम्हारा यह रूप सनातन है अविवेकी जन इस रहस्य से अपरिचित रहते हैं